ने ख्य दर्शन की 19वीं कक्षा पिछली कक्षा के विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कुछ आचार्य सूत्र इक्कीस को दोबारा सूत्र संख्या 21 इसके पीछे ये प्रसंग चल रहा था कि इंद्रियां आहंकारिक हैं, अहंकार से बनी है अहंकार जो तत्व है द्रव्य है उससे बनी है सांख्य की वो प्रक्रिया है तो इसलिए बीसवे सूत्र में कहा था कि इनकी अहंकारिक्व की श्रुति है ऐसे वचन मिलते हैं इसलिए न भौतिकानी ये इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, भौतिक नहीं मानेंगे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 जो पुरुष मर गया है शरीर त्याग हो गया जो चेतन चला गया उसके अग्निम बाघ वाणी जो है वो अग्नि में चली जाती है वाणी कहा जाती है अग्नि में तो वाणी का नाश हुआ वो कहा पहुंच गई अग्नि में इसका मतलब क्या हुआ ये वाणी किससे बनी होगी अग्नि से बनी होगी तभी तो नाश होने पर नष्ट होने पर मरने पर वहां जा रही है तो अग्नि एक देवता है जड़ देवता है ये भूतों में आता है तो ये ये कथन मिला फिर आगे का वातम प्राण प्राण जो है वो वात में चला जाए वायु में चला जाए उसको प्राप्त होता है तो वायु भी महाभूत है देवता है चक्षुरादित्यम चक्षु नेत्र जो हैं, वो आदित्य यानी सूर्य में चला जाता है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 भौतिकत्व भौतिकत्व सिद्ध सिद्ध करना चाह रहे हो उससे नहीं होता ये सूत्र सूत्र बोलो तो में आ रहा है ने बताया था कि मन नित्य है कृष्टिकाल तक नित्य है समय वही मान है न उसके बाद जीवात्मा आत्मा दोबारा जन्म देती है तो वो वह मन है वही मिलता है या नया मिलता है उस आत्मा को? नया मिलता है ये सारे जो करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं सो तो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि तो उसके अंदर रहते है वो मान हैं। हैं हाँ। तो मन भी चूंकि कार्य द्रव्य है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 गई कि वो अटक गई कहीं जाके छक्का ऐसा लग गया कि कहीं पवेलिया में ऊपर जाके अटक गई अब उतार भी नहीं सकते अब क्या करेंगे हम नहीं गेंद देंगे तो अन्याय हो जाएगा दूसरे एक दूसरी टीम वाले मानेंगे नहीं तो कभी भी नहीं देते वो आप देखते हो वो एक डब्बा सा लेके आते हैं फिर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 बुद्धि निश्चय करती है ठीक है ये गलत है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए जो हमें निश्चय बता देती है जान की सूचनाएं हमारे अंदर हों ये एक अलग बात है और उन सूचनाओं के आधार पर हम निश्चय कर सकें ये एक अलग बात होती है कई बार सूचनाएं सारी होती हैं लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते कई बार कम सूचना के होते हुए भी हमें कुछ निर्णय देना ही होता है शीघ्रता से करते तो जो निर्णय का काम है अध्यवसाय निश्चय का काम है वो बुद्धि करती है अध्यवसाय बुद्धि निश्चय करने वाला जो अंतःकरण है उसको बुद्धि कहते हैं ये सूत्रार्थ हो गया बोलिए मेरा प्रश्न भी बाईस से संबंधित था से से। जी कि अंतःकरण का जब नाश हो जाता है तो संस्कार कैसे करते हैं प्रलय से पहले तो नाश से पहले कैसे नाश होगा जब कोई किसी मृत्यु होती है हाँ मृत्यु के समय में ये सूक्ष्म शरीर के ये जो अंत्यकरण है उसका नाश नहीं होता है अंत्यकरण का नाश नहीं होता ये अंत्यकरण मतलब वो सूक्ष्म इंद्रिय की बात चल रही है जो गोलक है यानी सूक्ष्म इंद्रियों का अधिष्ठान यानी मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर जो है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 तब भी वो सूक्ष्म शरीर उसका अलग रह जाता है उससे छठ जाता है ऐसा है तो वो नष्ट नहीं होता है सूक्ष्म शरीर अंत्यकरण नष्ट नहीं होता है सूक्ष्म इंद्रिय ठीक है तो कल हमने पिछली कक्षा में 25वें सूत्र तक देखा था संख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का 25वां सूत्र देख लिया था और प्रसंग चल रहा था इंद्रियों का इंद्रियां कितनी हैं अहंकार से बनी हैं और ये इंद्रियां अति इंद्रिय है जो गोलकों को इंद्रियां कहते हैं वो ठीक नहीं है सूक्ष्म इंद्रियां अलग होती है और ये सूक्ष्म इंद्रियां अधिष्ठानों में नहीं रहती हैं ये भ्रांति है ये उसके कार्य के स्थल है व्यापार के स्थल है लेकिन ये इंद्रिया तो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 बुद्धि की बात हुई और अहंकार की भी पीछे बात हो गई अब मन के बारे में विषय प्रारंभ कर रहे हैं छब्बीसवा सूत्र बोलिए उभयात्मक अंच मना मन कैसा होता है उभय आत्मक होता है उभय मतलब होता है दो उभय उभयात्मक दोनों तरह का किस तरह का दोनों तरह का तो पीछे ज्ञान और कर्मेन्द्रियों यानी बुद्ध और कर्मेंद्रिय की बात थी तो मन ज्ञानेन्द्रिय का काम भी करता है और कर्मेन्द्रिय का काम भी करता है इसलिए उसको कहा उभ्यात्मकम मना मन दोनों प्रकार के कार्य करता है इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मन के माध्यम से ही आगे जाता है मन में भी पहुंचता है वो और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 उसमें कथाएं भी आ जाती हैं, पूरे चित्र वित्र सब बन जाते हैं लेजर शो उसमें कंधर्ट करते हैं पानी के अंदर और वो भी क्या है प्रकाश की किरणें ऐसे तो वो क्या बदलता है वहां पर चीजें तो वहां पर मूलभूत वही हैं लेकिन कुछ अंतर होता है ऐसे ही हमारे मन में जो सारा अंतर होता है कभी हमें लगता है कि हम कामी है कभी लगता है हम क्रोधी है कभी लगता है हम मोही हैं, कभी है कभी ईर्ष्यालू हो गए ये मन कैसे बदल जाता है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 तो सतवर स्तंभ के कितने अंश उभरे हैं कितने दबे हैं उनका क्या तालमेल है कितने प्रतिशत अंश में वो हैं, उसकी भिन्नता से ये अवस्था भेद प्रतीत होता है इसको समझने के लिए रंगों का भी उदाहरण ले सकते हैं कंप्यूटर पे भी जो रंग बनाते हैं या वैसे भी चित्रकार रंगों को मिला मिला करके अलग अलग रंग बना देते हैं कंप्यूटर पे तो बहुत आसानी से आजकल हमें स्पष्ट प्रतीत होता है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 दूरदर्शन की स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर पीछे जो उनके छोटे छोटे बल्ब होते हैं होता है वो को ये उभरता है कभी ये जलता है कभी वो बंद होता है उसी से ही सारा रंग रूप सारा नाटक और सारा गाना या सारा चित्र सब कुछ वहां प्रदर्शित हो जाता है उसी से ही और अनद्भुत बस उद्भुत अनुद्भुत बदलाव होता रहता है ऐसा ही हमारे मन में होता है तो सूत्र में कहा सत्ताईसवी में गुण परिणाम भेदात गुणों के परिणाम के भेद से बदलाव की भिन्नता होने से नानात्वम इसका मन का नानात्व अनेक प्रकारता में प्रतीत होती है अवस्थावत अवस्था के समान है एक ही मन ठीक है आगे देखिए अब ज्ञनेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के से संबंधित कुछ उनके विषय या कर्म बताए जा रहे हैं संक्षेप से उन्होंने बताया अट्ठाईसवां सूत्र बोलिए रूपादि रसमलांतर उभयो हो उभयो मतलब दोनों का ज्ञानेन्द्रियों का और कर्मेंद्रियों का तो रूपादि से पांच चीजों का ग्रहण किया ये है ज्ञानियों से संबंधित बात रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये पांच जानेंद्रियों के पांच विषय ये निर्धारित विषय है एक से एक ही का ज्ञान होता है एक से दूसरे का ज्ञान नहीं होता ये जानेंद्रियों के हो गए और ये जो अंत में रस मला अंत रस का मल जो हम भोजन करते हैं से रस बनता है उसका मल बनता है तो दस मल अंत में है जिसके उसमें तो जो हमारी पांच कर्म इन्द्रिया है उसमें मल त्याग की भी दो इंद्रियां हैं एक पुरुष बोलते हैं स्टूल जिसको हम मल ही बोलते हैं और दूसरा मूत्र ये भी एक तरह का मल ही है इन दोनों के त्याग के लिए दो इंद्रियां अलग अलग हैं वो अंत में हो गए और उससे पहले के जो तीन बचिए उसमें पैर से गमनागमन हम करते हैं चलते हैं और हाथों से हम लेन देन करते हैं पकड़ते हैं छोड़ते हैं फेंकते हैं ये कार्य करते हैं और एक वाणी इससे हम बोलने का काम करते हैं ये कर्मेन्द्रिय कहलाए ये पांचों के पांच ज्ञानियो और पांच कर्मेंद्रियों के उनके कार्य और उसको यहां पर प्रस्तुत किया संक्षेप रूप से बता दिया केवल यहां पर दो चीजों में हमें ध्यान रखना है अथवा और में भी हम इसी तरह सोच सकते हैं कि जो वाक इंद्रिय है वो कर्म इंद्रिय कर्मेन्द्रिय अब उसको वाणी को हम यू देखने लगते हैं तो हमारे को जीव मन में आ जाती है कि जिव्वा क्योंकि उससे हम बोलते हैं जिब्वा हिलती है वैसे तो यहां से कंठ से प्रारंभ हो जाता है मुख का भी उसमें भाग होता है नासिका का होता है ये सब मिलकर के उचित रूप में शब्दों का उच्चारण हम कर पाते हैं इसमें जिव्वा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है तो जिव्वा को जब हम लेंगे तो वो एक रसनेन्द्रिय है रसना ज्ञानेन्द्रिय है वो और जब हम बोलते हैं उस समय जो उसकी सहायता मिलती है उस रूप में वो वागेंद्रिय है और वो केवल वाणी जिव्वा ही नहीं है उसमें कंठ और ये सारा का सारा पूरा तंत्र आ जाएगा तो यहां पर ये रसनेन्द्रिय भी है और वाघ इन्द्रिय भी है लेकिन वाघ इंद्रिय कर्मेंद्रिय है रसनेन्द्रिय ज्ञान है वो दोनों में भेद हमारे को स्पष्ट होना चाहिए इसी तरह से पायु और उपस्थ पायु मतलब मल त्याग की पुरिष त्याग की इंद्रिय है और उपस्थ यानी तो है, मूत्रेन्द्रियमें मूत्रेन्द्रिय को ही ग्रहण करना है या पुस्तक में या और जगह पे सुख भोग के लिए आनंद के लिए भी उसका उल्लेख किया हुआ है लेकिन वो स्पर्श इंद्रिय का सुख होता है वो कर्म इंद्रिय का सुख नहीं कहलाता है स्पर्श इंद्रिय चूंकि संपूर्ण शरीर में विद्यमान है इसलिए वहां पर भी है और उसकी संवेदना अलग अलग है तो जो उपस्थ इंद्रिय कर्म इंद्रिय है उसका कार्य मूत्र त्याग है। जैसे पैरों पर भी चलने का काम हम करते हैं लेकिन त्वचा है तो संवेदना तो वहां भी होती है तो पैर को हम जानेन्द्रिय माने या कर्मेन्द्रिय माने कर्मेंद्रिय ही मानेंगे तो त्वचा अच्छा जो है वो स्पर्शेंद्रिय है वो एक अलग बात हो गई वो तो सारे शरीर में है तो ऐसे ही उपस्थ को कर्मेंद्रीय मानते हैं और वो मूत्र त्याग की इंद्रिय है सुख भोग की नहीं है वो तो स्पर्श इंद्रिय से होता है आगे देखिए अब ये जो इंद्रिया है इन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें दृष्टा कौन है और करण कौन है उसकी स्पष्टता भेद को दिखाने के लिए ये अक्ला सूत्र है उनचालीस उन्तीसवां सूत्र बोलेंगे दृष्टित्वादी आत्मन करणत्वम इंद्रियाणाम एक तरफ आत्मा को लिया और एक तरफ इंद्रियों को ले लिया तो द्रष्टित्व आदि द्रष्टित्व कहते हैं देखनापन द्रष्टा द्रष्टापन द्रष्टा कौन है द्रष्टा मतलब देखना उसके साथ में स्प्रष्टा चूने वाला रसईता चखने वाला घराता यानी सूंघने वाला इस तरह से ये जो जितना भी हम जानते हैं ये कौन है दृष्टित्व किसका है जानने वाला कौन है चखने वाला कौन है सूंघने वाला कौन है तो इसमें कहा दृष्टित्वी ये जो सारा ये आत्मना, आत्मा का धर्म है आत्मा का धर्म है आत्मा देखने वाला है यहाँ पर तो वो चेतन है जबकि हम यू सामान्यतया अगर शरीर का आकलन करेंगे तो हम कह कहा देखने वाला हमें क्या लगता है आंखें देखने वाली है सुनने वाले कौन है कान सुनने वाले हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है स्वाद लेने वाली कौन है बोले जीभ स्वाद लेती है भाषा में भी हम बहुत बोलते हैं ऐसा ये सारे गौण प्रयोग है अप्रधान प्रयोग हैं ये वास्तविक प्रयोग नहीं है और इंद्रिया अपने आप में ना देखती हैं ना सुनती हैं ना चखती है ये सब जो भी कार्य है इनका जो अनुभूति है वो इंद्रिया कोई भी नहीं करती है ये तो केवल माध्यम है उसके भेद को यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रष्टित्वादी आत्मना ये जो दृष्टापन है ये तो केवल आत्मा का ही है आत्मा ही जानने वाला है इन सब में सभी जानों को अंततः जो जानने वाला है इनकी सूचनाओं का को को अनुभव करने वाला है वो आत्मा ही है तो दृष्टित्वी आत्माना बोले फिर इंद्रियों का क्या है हमें तो यही प्रतीत होता है कि इंद्रियां खुद जान रही हैं तो बोले करणत्वम इंद्रिया इंद्रियों का तो करणत्व है ये करण है उपकरण है बस ये साधन मात्र है और कुछ नहीं है ये तो ये आत्मा और इंद्रियों की पृथकता का भेद कि वास्तव में जानने वाला कौन है मैं ही जानने वाला हूं तो ये जो हमें प्रती होती है कि भाई यहाँ कांटा लग गया है यहाँ पर ऐसा स्पर्श हो रहा है तो चमड़ी जान रही है या कह देते हैं शरीर अनुभव कर रहा है शरीर नहीं इंद्रियां ही नहीं करती हैं शरीर क्या तो कथन नहीं छोड़ दीजिए शरीर से सूक्ष्म तो इंद्रियां हो गई और इंद्रियां सीधे सीधे हमें कारण भी दिखाई देती हैं जान होने में तो शरीर भी नहीं वो अनुभव करता है ना इंद्रियां अनुभव करती है ये सब जानना देखना चखना आदि वास्तव में आत्मा करता है और महर्षि ने जो आत्मा की जो भी शक्तियां लिखी हैं उसमें दर्शन स्पर्शन आदि ये सब लिखे हुए ये आत्मा की अपनी सामर्थ्य है लेकिन वो उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि बिना इन जानेंद्रियों के वो अपने आप नहीं जान सकते बद्धावस्था में इन सब ज्ञान के लिए इन सब के ज्ञान के लिए उसे इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है करणों की आवश्यकता है और मुक्ति में जो जानना होता है वो परमात्मा की सहायता से होता है अपने आप वहां भी नहीं जान सकते तो दृष्टित्वादी आत्मन करणत्व इंद्रियाणाम हो गया आगे देखिए लीजिए और किन्हीं को पूछना अच्छा है वृद्धावस्था में इंद्रियों भी दिखाई देती है आत्मा भी है जी वृद्धावस्था में जो इंद्रियों की दुर्बलता हमें प्रतीत होती है तो आत्मा में कोई कमजोरी नहीं होती और सूक्ष्म इंद्रियों में भी कोई कमजोरी नहीं होती वो यथावत है इंद्रियों ये जो स्थूल इंद्रियां हैं जो हमें दिखाई दे रही है जिसके लिए आप कहते हैं ये इंद्रिया तो दिखाई दे रही है यानी आपका अभिप्राय है कि ये दिखाई दे रही हैं तो फिर तो दुर्बलता नहीं होनी चाहिए ऊपर से तो दिख रही हैं वो लेकिन अंदर की उनकी क्षमता मांसपेशियों की सामर्थ्य तंत्रिकातंत्र और वो जो पूरा है उसमें तो क्षिता आ जाती है दुर्बल हो जाती है हाथ पैर वैसे ही दिखेंगे लेकिन हाथ पैरों में जैसा नवयुवक के या बच्चों के सामर्थ्य रहता है वैसा वृद्धों के नहीं रहता अपना अपना सामर्थ्य है अलग अलग जिसने जैसा व्यायाम किया सुरक्षित रखा उसके आधार पे तो ये जो दुर्बलता आती है वृद्धावस्था की ये अवस्था शरीर का भाग है शरीर का भाग है गोलका का भाग है पीछे जब बंधन का प्रसंग आया था तो अवस्था से भी आत्मबद्ध नहीं होता ये कहा था क्यों अन्य का धर्म होने से अवस्थाएं किसका धर्म है शरीर का धर्म है और यहाँ भी जो मन के बारे में आया था कि मन का नानात्व है किस आधार पे अवस्थावत ये शरीर की अवस्था के तो ये जो दुर्बलता वृद्धावस्था क्षीणता ये जो आ रही है ये शरीर की स्थूल शरीर की ये न्यूनता होती है सूक्ष्म इंद्रिया वो कमजोर हो जाती है नहीं स्थल इंद्रिया कमजोर होती है सूक्ष्म इंद्रिया कमजोर होती है वो नहीं सूक्ष्म इंद्रियां कमजोर नहीं होती हैं स्थूल इंद्रियां कमजोर होती है जैसे कई बार नेत्र कहते हैं कि आपके पीछे नहीं नहीं है, है? तो तो आगे आ तो उसका क्या पीछे का मतलब उसमें कई तरह से हो सकता है एक तो आंख का जो पिछला भाग होता है आंख जो एक गोल बॉल की तरह से है आगे तो छेद है वहाँ से प्रकाश जाता है और अंदर पीछे दृष्टि पटल होता है रेटिना बोलते हैं वो सूक्ष्म तंत्रिकाओं का नर्वस सिस्टम जो होता है उसके किनारे बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं कोशिकाएं रहती है जो कि बाहर के प्रकाश से उद्दीप्त होती है स्टूमुलेट होती है और उसके अनुसार वो अंदर संवेग भेजती है इंपल्स भेजती है वो अंदर जाके फिर मस्तिष्क उसको आकलन करता है कि इसी संकेत आया इसका मतलब है ये चीज है वहां पर तो उसमें कई बार अंदर का मतलब तो रेटिना खराब हो जाता है किसी का अथवा जो वहां पर ऑप्टिक नर्व बोलते हैं दृष्ट दृष्ट नाड़ी दृष्टि नाड़ी जो बोलते हैं ऑप्टिक नर्व उसमें कहीं क्षय होता है डिजेनरेशन होता है कमी होती है वो कारण ऐसे रचनागत कुछ न्यूनताए पीछे की अंदर की होती हैं, इसलिए कहते हैं बाहर से आप दवाई डालने से कुछ नहीं होगा वो तो अंदर की खराबी है कुछ खराबी बाहर की होती है कुछ अंदर की खराबी होती है वो अभिप्राय है।, है लेकिन वो गोलक का ही भाग वो सूक्ष्म इंद्रिय का भाग नहीं है वो गोलक और ये जो पूरे चक्षु वृत्ति जिन जिन नाड़ियों से होकर गुजरती है ये सारा का सारा स्थूल इंद्रिय के अंतर्गत लेंगे ऐसा ये तो दिखाई दे रही हैं और जो है जो मस्तिष्क में उसके बीच में भी कोई महत्वपूर्ण तो चीज है वो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम के माध्यम तो से हाँ, वो हो सकता है मस्तिष्क में भी अगर कहीं उस जगह पे चोट आ गई है मान लो दृष्टि केंद्र में वहां चोट लग गई है नष्ट हो गया है यानी रक्तस्राव हो गया दबाव आ गया खून नहीं पहुंच रहा है बहुत सारे कारण हो सकते हैं अब वो कोशिकाएं नष्ट हो गई तो आगे का सारा भाग ठीक होते हुए भी वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा जैसे पंखा चलने के लिए पंखा भी ठीक होना चाहिए बाहर से अंतर का बेरिंग भी ठीक होना चाहिए वहां तार की सप्लाई भी ठीक होनी चाहिए बटन जो है वहां भी ठीक होना चाहिए कहीं भी एक जगह खराबी होगी तो पंखा नहीं चलेगा वो खराबी इधर भी हो सकती है वहां भी हो सकती है पूरा एक क्रम है उसमें सब जगह से ठीक होता है तो कार्य ठीक होता रहता है आगे देखिए तो अब तीसवा सूत्र देखिए बोलिए त्रयाणाम स्वलक्षण्यम तीनों का जो अपना लक्षण है बस वही उनका कार्य है स्वभाव है अब ये तीन कौन है ये स्पष्ट तो लिखा नहीं है यहाँ पर लेकिन हम प्रसंग से इसको समझ लेते हैं कि भाई पीछे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय का वर्णन आ गया अब तीन कौन सी इंद्रियां हैं तीन की संख्या कहाँ घटेगी अंतकरण में घटेगी मन बुद्धि और अहंकार बुद्धि के लिए कहा अध्यवसायो बुद्धि अहंकार के लिए कहा अभिमानो अहकार मन के लिए कहा उभयात्मकम मना ये जो पीछे वर्णन किया इनका जो अपना अपना लक्षण बता चुके हैं ये तीनों के सबके अपने अपने लक्षण होते हैं इसी से इनका भेद हमें समझना चाहिए इसी के आधार पर हमें इन तीनों का परस्पर भेद समझना चाहिए लक्षणों से भेद है लक्षणों के भेद से हम इंद्रिय में भी भेद समझते हैं तीनों अलग अलग हैं या ऐसा नहीं समझे कि इंद्रिय एक ही है लेकिन उसकी शक्तियां तीन अलग अलग हैं ये उसी तरह की बात हो जाएगी जैसे पीछे ज्ञानिय कर्मेन्द्रिय के लिए वो पूर्व पक्षी कह रहा था कि हम बाहर के नहीं है तो फिर अंदर एक ही इंद्रिय मान लेंगे ना उसी की ये सब शक्ति भेद मान लेंगे बोले नहीं शक्ति भेद होने से इंद्रिय भी भेद है इसी प्रकार से अंतःकरण के जो तीन भाग है इनके कर्मों की भिन्नता से इंद्रिया भी भिन्न भिन्न है उसी तरह के कार्यों को करती हैं तो त्रयाणाम स्वलक्षण उनके जो अपने अपने लक्षण हैं जो अपने अपने क्रियाएं होती हैं उसी से इनका हमें पता लगता है ठीक है अब कुछ और क्रियाओं के बारे में चर्चा चल रही है कि ये जो हमने कर्मेंद्रियों की क्रियाएं जानी हम जितना समझते हैं पांच जान, कर्मेंद्रियों की उसके अतिरिक्त भी कुछ क्रियाएं होती रहती हैं हमारे शरीर में अब जैसे हम भोजन निगलते हैं भोजन अंदर जाता है ना ये भी तो क्रिया है हम श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं ये भी तो क्रिया है कर्म हो रहा है नहीं जो पांच कर्मेंद्रियां बताई उनमें से ये किसके अंतर्गत आएगा किसमें किस्मत रहेंगे इसको लेकिन क्रिया तो हो रही है हमें छींक आती है हमें उबासी होती है हमारा हृदय धड़क रहा है रक्त संचालित हो रहा है भोजन पच रहा है हाथों और अंदर के मल मूत्र के लिए बाहर के भाग को छोड़ दीजिए अंदर जो वो बन रहे हैं और धीरे धीरे सरक रहे हैं ये जो सारा है प्रसव होता है गर्भ की उत, बच्चा जो उत्पन्न होता है उस समय जो क्रिया हो रही है ये जो सारी बहुत सारी क्रियाएं हो रही है ये किस कर्मेंद्रिये से हो रही है इसके बारे में क्या कथन है तो उसके लिए ये अगला सूत्र बताया जा रहा है बोलिए इकतीसवां सूत्र सामान्या कर्ण वृत्ति प्राणाख्या तो प्राणाद्या पाठ भेद भी है आपके होगा वो वायव पंच बोले ये बहुत सारी जो दूसरी क्रियाएं हो रही हैं जो कि प्राण आदि की जो प्राण नाम की है ये वायवह पंच पांच वायु हैं वायु के पांच भेद किए जाते हैं प्राण अपान उदान व्यान और समान ये मुख्य प्राण पांच कहे जाते हैं यद्यपि पांच उपप्राण भी माने गए नाग पूर्म धनंजय देवदत्त और कृकल नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये पांच उपभेद भी हैं उपप्राण हैं ये ऐसे करके दस प्राण माने जाते हैं पर अभी मुख्य प्राणों के लिए कहा जा रहा है तो प्राणा क्या प्राण नाम के जो होते हैं ये वायव पंच वायु के ही पांच भेद हैं एक तरह से इसपे भी चर्चा चलती है कि ये वायु के ही भेद है या कुछ और शक्तियां हैं तो इन्होंने वायव पंच ये पांच वायु है प्राणवायु अपान वायु उदान वायु समान वायु और व्यान वायु इस सबके आगे वायु शब्द लगाते हैं वायु शब्द लगाते हैं वायु के पांच भेद होते हैं इसको प्राण के भी पांच भेद कह देते हैं तो उसमें प्राण अपान उदान व्यान समान ये नाम बोलते हैं उसमें पहला फिर प्राण है प्राण के पांच भेद हैं लेकिन पहला प्राण है इसलिए वायु नाम लगता है प्राण वायु उदान वायु अपान वायु समान वायु और व्यान वायु ऐसे पांच भेद करते हैं तो क्या प्राणाद्या प्राण आदि या तो प्राणाख्या जो पाठ भेद है तो प्राण नामक जो ये पांच वायु हैं ये क्या है सामान्या करण वृत्ति ही ये कर्णों की सामान्य वृत्तियां है करण यानी तो उपकरण जो इंद्रिया है हमारी उनके ये सामान्य व्यापार है सामान्य व्यवहार है वृत्ति शब्द आया है वृत्ति शब्द प्राय करके हम चित्त के साथ ही जोड़ते हैं चित्त वृत्तियां योगश्चित वृत्ति निरोध जहां भी वृत्ति शब्द आता है तो हम क्या समझते हैं वृत्तियों को रोको वृत्तियों को रोको मतलब मन की चित्त की वृत्तियों को रोको हम वहीं पर ही जाकर के इसको ले जाते हैं वो अधिक प्रचलित है इसलिए ऐसा प्रयोग हो रहा है वैसे वृत्ति का मतलब होता है व्यापार कार्य वृत्ति का मतलब व्यापार जैसे संस्कृत के अंदर कहा भी जाता है जैसे हम कहते हैं ना आप क्या कार्य करते हैं आपकी आजीविका का क्या है आपकी वृत्ति क्या है ये वृत्ति का मतलब है एक वृत्ति ये होता है कि भाई इसकी आदमी की वृत्ति ठीक नहीं है यानी प्रवृत्ति भावना ठीक नहीं है <wen>। वो वृत्ति विचार ठीक नहीं है वो एक अलग अर्थ में वृत्ति होता है लेकिन जो कार्य करते हैं कोई दुकान का करता है कोई नौकरी करता है कोई कंप्यूटर का कार्य करता है कोई सेवा और कुछ करता है इसको भी वृत्ति बोलते है वे हमारी कैसी वृत्ति है बोले कृषि वृत्ति करता हूँ मैं अध्यापन मेरी अध्यापन वृत्ति है मैं अध्यापन का कार्य करता हूं ऐसे तो वृत्ति शब्द व्यापार या क्रिया के लिए आता है वृत्ति शब्द व्यापार के लिए आता है तो ये व्यापार जैसे मन में होता है ऐसे इंद्रियों में भी होता है सभी करणों में ये इसलिए यहाँ पर करण वृत्ति शब्द आया है मन भी एक करण है उसमें भी वृत्ति होती है तो इंद्रियां भी वृत्ति हैं, इंद्रियां भी करण हैं, उनकी भी वृत्ति होती है बुद्धि भी करण है उसकी भी वृत्ति होती है अहंकार की भी वृत्ति होती है तो वृत्तियां तो सबकी हो जाएंगी पर प्रचलित है वो मन की वृत्ति के संदर्भ में और मन के संदर्भ में भी जब हम वृत्ति की बात करते हैं योग दर्शन की दृष्टि से वृत्ति शब्द वही से बहुत प्रचलित हुआ है वृत्ति और संस्कार वृत्ति और संस्कार तो वहां जब वृत्तियों की बात होती है वो भी चित्त की जाना, चित्त के जानात्मक व्यापार की बात होती है चित्त के दो तरह के व्यापार होंगे अभी पीछे हमने देखा मन कैसा है उभय आत्मकम मना मन दोनों प्रकार का होता है कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है तो मन की वृत्तियां दोनों तरह की होती है मन की वृत्तियां क्रियात्मक भी होती है और ज्ञानात्मक भी होती है दोनों होती हैं जब आत्मा की इच्छा अनुसार आत्मा आत्मा की इच्छा अनुसार जब मन आत्मा से मन को प्रेरणा हुई आत्मा बुद्धि से निश्चय करके मन को प्रेरित करता है और मन उस इंद्रिय को प्रेरित करती है मान लीजिए मैंने ये वस्तु उठाई अब ये वस्तु उठी है तो मन में भी वृत्ति तो थी मन ने हाथ को प्रेरित किया अब ये जो मन में वृत्ति हुई है ये मन की क्रियात्मक वृत्ति है ये जानात्मक वृत्ति नहीं है ये क्रियात्मक वृत्ति है अब मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को देखा अब देख देखा तो वो सूचना नेत्र के माध्यम से पहले मन में गई और मन से फिर बुद्धि में भी गई और आत्मा तक पहुंची अब जब ये सूचना किसी व्यक्ति की मन में गई इस समय भी मन में एक व्यापार हुआ वृत्ति हुई ये जो व्यापार हुआ वृत्ति हुई ये मन का ज्ञानात्मक व्यापार है तो मन के दो तरह के व्यापार है एक ज्ञानात्मक और एक क्रियात्मक जब तर्मेंद्रियों से को प्रेरणा दी जा रही है तो ये मन का क्रियात्मक व्यापार है क्रिया वृत्ति है और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये मन के का ज्ञानात्मक व्यापार है ये ज्ञान वृत्तियां योग दर्शन में जो पांच वृत्तियां बताई गई हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति ये पांचों की पांचों चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं ये क्रियात्मक वृत्तियां नहीं है कर्मात्मक वृत्तियां नहीं है ये चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार है तो जैसे मन के व्यापार होते हैं वृत्तियां होती है ऐसे बाकी इंद्रियों की भी वृत्तियां होंगी उनके अपने अपने व्यापार कार्य है तो अभी सूत्र पे वापस आइए सामान्य करण वृत्ति करणों की यानी इंद्रियों की जो सामान्य वृत्तियां हैं सामान्य व्यापार है वो क्या है वो ये पांच प्राण नाम के वायु के पांच भेद हैं ये किसी विशेष इंद्रिय से लेकर के नहीं जुड़ा हुआ है ये सामान्य रूप से है ये सामान्य रूप से है इस सूत्र को दो ढंग से समझा जाता है अलग अलग टीकाकार यहाँ जो करण वृत्ति है करण का मतलब कुछ जने तेरा इंद्रियों को लेते हैं तेरा करणों को पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और तीन अंतकरण उन सबको मिलाकर के इन तेरह के ये सामान्य व्यापार है ये जो पांच प्राण है ये इन्हीं तेरा के सामान्य कार्य हैं कुछ टीकाकार इसको अंतःकरण के सामान्य व्यापार मानते हैं मन बुद्धि और अहंकार उसमें भी बुद्धि और मन मुख्य रूप से नहीं तो अंतःकरण के तीन उन तीन के ये सामान्य व्यापार है जो पांच कर्मेंद्रिया हैं उनके सीधे सीधे व्यापार नहीं है ये उन पांच कर्मेंद्रियों से भिन्न अंतःकरण के ये व्यापार है योग दर्शन के अंदर भी मन के अलग अलग धर्म बताए परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म परिदृष्ट धर्म तो केवल एक है वृत्ति ये जो जान विचार जो बोलते हैं अपरिदृष्ट धर्म कई बता रखे हैं उनमें से संस्कार भी एक है और उसके अलावा धारण प्रेरण आदि जो शरीर का धारण है प्रेरण है क्रियाएं हो रही है शरीर के अंदर वो मन के अपरिदृष्ट धर्म माने गए मन के व्यापार होते हैं यानी ये जो अंदर की क्रियाएं हैं इसमें मन अंतःकरण सूक्ष्म रूप से कार्य कर रहा होता है हृदय धड़क रहा है श्वास ले रहे हैं हाथों में गतियां हो रही हैं आमाशय में गति हो रही है पचन हो रहा है ये जो बहुत सारे अंदर के हमारे कर्म हो रहे हैं ये भाई ये पांच कर्मेंद्रियों से नहीं हो रहे हैं ये उनसे भिन्न अंतकरण के माध्यम से हो रहे हैं आज आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये जो मस्तिष्क है ब्रेन है और उससे जुड़े हुए तंत्रिका तंत्र है पूरा नर्वस सिस्टम वो सूचनाएं वहां जाती हैं नियंत्रित होते हैं और उसके माध्यम से ये सारा कार्य चल रहा होता है तो ये जो सामान्य करण वृत्तियां हैं सामान्य जो ये व्यापार हो रहे हैं जिनको हम प्राणों के व्यापार बोलते हैं वो इंद्रियों के सामान्य व्यापार है अंतकरण के सामान्य व्यापार है अंतकरण वाला पक्ष अधिक प्रबल लगता है बाह्य कर्मेन्द्रिया ज्ञानियों से कम लेते हैं। अब वैसे शरीर के अंदर जहां भी हमारे को पीड़ा होती है या सुख की अनुभूति होती है उस सब स्पर्श इंद्रिय के रूप में हम ले लेते हैं वैसे स्पर्श इंद्रिय शरीर के बाहर बाहर हमें पता लगती है शरीर के बाहर आवरण है पूरे शरीर पे स्पर्श इंद्रिय मतलब हम त्वचा इस रूप में ले लेते हैं अब त्वचा तो, तो बाहर बाहर है अब मान लो मुख के अंदर जीभ पे ही कोई कट गया कोई कंकर आ गया अब ये जो अंदर मुख के अंदर संवेदना हो गई हमारे को ये भी तो स्पर्श का ही प्रकार है भोजन का हमें पता लगता ये है ये मृदु है ये कठोर है स्वाद से भिन्न स्थिति में स्वाद अलग हो गया रस अलग हो गया वो रसनेन्द्रिय से हो रहा है लेकिन जीववा पर स्पर्शेंद्रिय भी तो है हमें ठंडे गर्म का भी तो पता लगता है और जो ठंडा गरम पता लगता है वो स्पर्शेंद्रिय का कार्य है तो जैसे जिवाह के लिए मैं वाक का बोल रहा था वाणी पे भी वो सहयोग करती है बोलने में और रसना का भी बोध होता है तो वहां स्पर्शेंद्रिय भी है जो ठंडे गरम का बोध होता है अब हम ठंडा ठंडा पानी पिए या गरम गरम दूध पिए तो भी हमारे को पेट में अंदर प्रतीत होता है ना कि अंदर कुछ ठंडा ठंडा गया उतनी अच्छी प्रतीति नहीं होती जैसी बाहर होती है लेकिन कुछ तो पता लगता है हमारे को ठंडा है गरम है और भोजन चला जाता है तो हमें पता लगता है ना कि हाँ कुछ भारीपन आ गया है अब थोड़ा आधा हुआ कुछ और धीरे धीरे थैली भर गई ये भी तो एक संवेदना है और पेट में कभी दर्द होता है तो वो भी तो एक संवेदना है ये स्पर्श इंद्रिय का कार्य है, इसी तरह पेट में अन्य भी जगह पे हमें कभी पीड़ा होती है कभी भारीपन लगता है कभी हल्का लगता है तो वहां त्वचा बाहर वाली न होते हुए भी अंदर जो ये सारी संवेदना होती है ये स्पर्श इंद्रिय का ही कार्य माना जाता है और अंदर भी जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी कर्म इंद्रियों का परोक्ष रूप से कार्य हम मान सकते हैं नहीं तो अंतःकरण के द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है तो सामान्य करण वृत्ति इंद्रियों की करणों की जो सामान्य वृत्तियां हैं ये प्राणाख्या वायव पंच पांच होते हैं अब इन पांचों प्राणों के मुख्य स्थान अलग अलग माने गए हैं और इनके द्वारा क्रियाएं भी होती हैं। जैसे प्राण को हृदय स्थान में माना गया फेफड़ों में माना गया उदान है वो कंठ में माना गया जो हमारा ऊपर की तरफ निकलता है जिसमें हमारी उदगार भी आती है डकार भी आती है उबासी आती है छींक है ये जो ऊपर से बाहर निकलती है चीजें उसके लिए उत प्रा अन।, अन जो है ना ये सब में जुड़ा हुआ है प्र प्रकर्ष रूप से गमन माने ऊपर ऊपर उप, ऊपर जो चीजें आती हैं, उतान व्यान वी आन वी मतलब चारों ओर से जो पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण हो रहा है ये व्यान वायु भ्रमण करा रहा है समान सम आन समान, समान वायु के लिए कहा जाता है ये हमारे में पाचन करता है जैसे बाहर अग्नि को वायु चाहिए और वायु आती है तो अग्नि बढ़ती है ऐसे जठराग्नि अंदर जो पाचन हमारा पूरा हो रहा है इसको प्रेरित करने वाला समान वायु होता है कब कौन सा पाचक श्राव निकले क्या हो गति हो ये जो पाचन से संबंधित क्रियाएं हो रही हैं वो समान वायु करता है वो समान वायु तो नाम दिया गया अपान वायु आप कहते हैं नीचे को नीचे जाना तो नीचे जो हमारी चीजें निकलती हैं उसमें मल मूत्र रजस्राव वीर्य, बच्चा जन्म होना ये जो चीजें नीचे निकलती हैं ये सब अपान वायु के द्वारा होते हैं ये एक शक्ति है वायु की एक शक्ति है इसको पूरा तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत लिया जाता है आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ तीन माने जाते हैं उसमें जो वायु है तो वायु के लिए कहा जाता है वायु तंत्र यंत्र धरह इस पूरे तंत्र और यंत्र का धारण करने वाला है वायु ये वायु वैसा स्थूल वायु नहीं है जो हमारे मार्गों से बाहर निकलता है ये वो वायु नहीं है आयुर्वेद वाला ये पूरा जो तंत्रिका तंत्र है ये जिससे कार्य कर रहा है उसको वायुक्ष नाम से बोला गया है तो वायु तंत्र यंत्र धर सर्वेंद्रिया उद्योग सर्व क्रियानाम प्रवर्तक हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी वायु के कारण से हो रही हैं तो आज की भाषा में कहेंगे तो ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हो रही है संवेदना ये जो गति हो रही है इंपल्स जा रहे हैं वायु कैसी होती है चल होती है चलायमान होती है लघु होती है ये सब वही सारी क्रियाएं हो रही है तो यहाँ जो ये पांच प्राण गए बताए गए हैं पांच वायु ही बताई गई है ये पूरा का पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र वाला भाग है अंदर जो जो कार्य हो रहे हैं ये विविध क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, ये हमारे लिए आवश्यक हैं, उपयोगी हैं हमारे लिए इनमें विकार हो जाता है तो चिकित्सा की जाती है उल्टी भी हो जाती हैं ये विपरीत हो जाती हैं, इनका अवरोध हो जाता है उचित मात्रा में ये कार्य नहीं करते तो हमारे को असुविधा होती है बाधा होती है इनका उचित रूप से कार्य होना हमारे लिए आवश्यक है तो ये पांच प्राण जो सामान्य है ये भी एक तरह से करण की ही वृत्तियां हैं ये भी हमारे उपकरण की तरह से है हमारे लिए उपयोगी हो गया इतना हाँ पूछिए और किन्नी को चार्य जी ये यहाँ कारण बताए गए हैं प्राणों को तो इंद्रियों को कारण बताया गया है तो कारण किसको माना जाए कई जगह उपनिषदों में ये भी आ रहा है कि प्राण जो है सारी इंद्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी कुछ व्याख्या आती है तो इसमें क्या समझे और यदि प्राण शरीर को छोड़ दे तो सब कुछ खत्म हो जाता है इंद्रिय एक बार खराब हो जाए तो काम चल जाता है तो इसका कैसे संबंधी संभव संद्ध है जी देखिए यहाँ जो प्राण शब्द कहा गया ये प्राण का मतलब है जो पांच वायु हैं और भिन्न भिन्न जो क्रियाएं हो रही हैं। ये भी करणों की करणों के ही सामान्य कार्य है यहाँ प्राणों को सीधे सीधे करण नहीं कहा गया है प्राणों को करण नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो प्राण नाम के पांच वायु हैं, ये कर्णों की वृत्ति है व्यापार है उनको करण नाम देना एक अलग बात है और ये करण के व्यापार हैं, ये एक अलग बात है तो ये सामान्य रूप से कर्णों के इंद्रियों के व्यापार हैं, और इन प्राण आदि को हम व्यापार के रूप में ही ग्रहण करते हैं एक तो ये यहां वाली बात केवल अभी स्पष्ट की मैंने दूसरा उपनिषदों में भी जो अलग अलग जगह पे प्राण की बात आती है इंद्रियों से अधिक महत्वपूर्ण उसको माना जाता है प्राण के निकल जाने पर ये शरीर समाप्त हो जाता है तो प्राण शब्द बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह पे कहीं ये जो श्वास प्रश्वास हो रहा है इसको भी प्राण नाम से कहा जाता है जिसको कि हम प्राणायाम में प्रयोग करते हैं प्राण का आयाम आयाम कहते हैं विस्तार को फैलाव और आयाम का दूसरा अर्थ होता है नियमन तो प्राणायाम में हम प्राण का या तो विस्तार करते हैं या उसका नियमन करते हैं विस्तार करते हुए भी नियमन करते हैं अधिक देर तक चलाते हैं तो वहां जो ये प्राण शब्द आया है अब ये प्राण है श्वास प्रश्वास के लिए इस वायु के लिए ये जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं वहां उतना ही अर्थ लेंगे जहां उपनिषदों में ये आता है कि प्राण के निकल जाने पर ये सारी इंद्रियां भी निकल गईं, प्रश्न आता है कि इंद्रिया बड़ी हैं, प्राण बड़ी उनमें विवाद हो गया और प्राण सबसे बड़ा है वहां प्राण उस जगह आत्मा के लिए भी आता है प्राण शब्द परमात्मा के लिए भी आता है प्रसंग देखना होता है कि यहाँ आसपास में कौन से लक्षण दिए गए हैं कौन से गुण धर्म दिए गए हैं कौन से कार्य बताए जा रहे हैं इसके आधार पर निर्णय करते हैं कि यहाँ प्राण का मतलब परमात्मा है अब हम भू का अर्थ करते हैं प्राणों का भी प्राण अब किसको कह रहे हैं ये प्राण प्राण भी हैं और वो प्राणों का भी प्राण है वो तो परमात्मा को बोल रहे हैं उसको प्राणेश्वर बोलते हैं प्राणनाथ बोलते हैं प्राण भी बोलते हैं तो परमात्मा को भी प्राण बोलते हैं इंद्रियों को भी प्राण इंद्रियों को भी बोलते हैं प्राण वहां इंद्रिय और प्राण जहाँ अलग अलग कहा गया है वहां प्राण का मतलब इंद्रिय नहीं लेकिन अनेक जगह इंद्रियों को भी प्राण बोलते हैं तो परमात्मा आत्मा इंद्रिया श्वास और ये जो हमारे अंदर जो बहुत सारे कार्य चल रहे हैं ये इनको बहुतों को प्राण बोलते हैं जीवनी शक्ति को भी प्राण बोलते हैं आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना इसके तो प्राण निकल गए हम थक जाते हैं दुर्बल हो जाते हैं तो कहते हैं मेरे में प्राण ही नहीं रहे तो प्राण नहीं रहे मतलब है तो जीवित हो, लेकिन वहां प्राण नहीं रहेगा मतलब क्या होता है ताकत नहीं रही जोश नहीं रहा उत्साह नहीं रहा रह, बल नहीं रहा ये तो प्राण शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग होता है और प्रसंग के अनुसार ही हमें लगाना होगा यदि हम ये प्रयास करते हैं कि प्राण का पहले एक अर्थ समझ लिया अब उसी अर्थ को सब जगह घटाने लगेंगे तो कभी समस्या समाप्त नहीं होगी उलझन बनी ही रहेगी कि आखिर प्राण है क्या यहां तो घट नहीं रहा है घटेगा कैसे वो हमने एक निश्चित अर्थ ले लिया वो वहां घट ही नहीं सकता है। तो प्राण के बहुत सारे अर्थ है प्राण का विषय आगे भी आएगा वहां भी और चर्चा करूंगा तो जहां कोई पंक्ति पढ़ी हुई है प्रसंग के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ हमें लेना चाहिए तो यहाँ जो प्राण कहा गया ये कर्णों की वृत्ति को कर्णों का जो व्यापार है बाह्य व्यापार को छोड़ के जो ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेंद्रियों के जो पांच मुख्य कर्म है व्यापार है उसको तो अलग अलग बता ही दिया उसको छोड़कर के जो हमारे सामान्य व्यापार हो रहे हैं ये डकार है इत्यादि है निगलना है ये जो सामान्य क्रियाएं हो रही हैं इन क्रियाओं को प्राण के नाम से कहा और जिस शक्ति से ये एक अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं उनको प्राण नाम से कहा ये यहाँ पर तत्पर है तो जो तेरे कर्म मान रहे हैं इंद्रियों उनसे अलग भी माना जाता है और एक बात और बता देता हूँ मैं इसी विषय में कि पांच कर्मेंद्रियों को भी प्राणेन्द्रिय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि प्राण जो है ये क्रिया से अधिक जुड़े हुए हैं ज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं क्रिया से जुड़े हुए हैं तो कर्मेंद्रियों को भी अनेक जगह प्राण नाम से कहा जाता है कर्मेंद्रियों को और इसका उदाहरण हमें मिलता है आगे सूक्ष्म शरीर का वर्णन आएगा जो उसमें सत्रह अट्ठारह तत्व तो माने गए तो सत्याग्रह प्रकाश में भी आप देखेंगे वहां जो गणना की गई उसमें एक जगह पे पांच जानेंद्रियां और फिर पंच प्राण लिखे गए हैं वहां कर्मेन्द्रिय नहीं लिखा गया लेकिन दूसरी जगह हम देखेंगे यहां भी हम पढ़ेंगे आगे तो वहां पांच ज्ञान पांच कर्मेंद्रिया पांच सूक्ष्म पंद्रह और मन बुद्धि अहंकार हो गए तो वहां जहां पर प्राण शब्द का महर्षि ने प्रयोग किया है और कर्मेंद्रियों की जगह पर प्राण शब्द का प्रयोग किया है तो प्राण शब्द कर्मेंद्रियों के लिए भी विशेष रूप से प्रयोग हो जाता है जब हमें प्रसंग देखना होगा वहां ऐसे स्थलों को देख के हम ये नहीं कहेंगे कि महर्षि ने यहाँ प्राण शब्द लिखा है मतलब प्राण अपान उदान समान इन पांच को वो सूक्ष्म शरीर का भाग मानते थे ऐसा नहीं अर्थ करेंगे क्योंकि वो शास्त्र के दूसरी जगह से विरुद्ध हो जाता है कर्मेन्द्रिया दूसरी जगह स्पष्ट है महर्षि ने वहां पर पंच प्राण शब्द लिखा है तो वहां पंच प्राण का मतलब पांच कर्मेंद्रिया लिया जाता है ऐसा ठीक है धन्यवाद कुछ जिस प्रकार से अभी प्राण की प्याओं से आ, हमारी ऊपर की कुछ बातें आ रही थी कि जो हम लम्हाई देते हैं या छीन देते हैं इस तरह की चीजें जो है वो प्राण के द्वारा संचालित है तो जो हमारे इंद्रिय आदि जो है उनमें जो क्रियाएँ हो रही है उनका कारण भी तो अपन वाणी ही बोलता है तो वो भी प्राण का ही है प्राण का एक रूप है लेकिन उनको दो इंद्रियों को उपस्थ और वायु ये दो अलग नाम से भी गिए गए हैं क्योंकि इनका बाह्य रूप में जो त्याग है और उनको रोक के रखना है ये सामर्थ्य अलग हो गई और इनके पीछे से जो चीजें वहां तक पहुंचती है मलमूत्र वहां तक पहुंचते हैं ये जो गमन और वहां तक पहुंचाने की क्रिया हो रही है पीछे से अपान अपनयन करते हैं वो नीचे की तरफ ले जाते हैं ये अपान वायु का कार्य है तो इसलिए दोनों को फिर भी भेद करके देखा इन्होंने क्योंकि यदि हम आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही अगर मान लिया जाए तो या तो अपान को ही हम मानेंगे और फिर पायु और उपस्थ को मानने की आवश्यकता नहीं है और यदि पायु उपस्थ को मान रहे हैं तो अपान को मानने की आवश्यकता नहीं है अपान तो नीचे जो भी चीज निकलती है अब कर्मेंद्रियां तो दो ही मानी गई है अब बच्चों का जन्म होता है प्रसव होता है उस समय भी तो बच्चा नीचे निकल के आता है उस समय भी तो क्रिया होती है इतना बल लगता है ये किसके माध्यम से होता है वो आमाश गर्भाशय में मांसपेशियों में जो संकोच होता है जो बच्चे को धीरे धीरे बाहर की तरफ धकेला जाता है ये जो इतनी प्रबल क्रिया होती है इसकी ये भी तो कर्म है ये अपने यहाँ पर अपान वायु के द्वारा किया जाता है कि इसको हम बाहर निकालने का कार्य करते हैं तो इसलिए अपान को अलग माना गया है वो सामान्य रूप से है और ये जो पांच कर्मेंद्रिया हैं, ये बाहर के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं अभी तो हमारी आंखों की पलकें झपकती रहती हैं। इसको किस कर्मेंद्रिय में मानेंगे नहीं ना आँख पलक हम बंद करते हैं झपकते हैं ये ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हम लगातार कर रहे हैं अब तो हमारा मुख चल रहा है बोल रहे हैं ये सारी गति हो रही है नही क्रियाएं हो रही है नही हंसते हैं रोते और मुख पे कितनी मांसपेशियां काम करती है हमारी ये हाथ पैर से तो भिन्न हुए ना दी। ये सारे के सारे इन सब क्रियाओं को समावेश करने के लिए ये प्राण वाली स्थिति हमारे यहाँ बताई गई है और पांच उप भी जो माने गए हैं उन्हीं के इनके छोटे छोटे छोटे कार्यों का विभाजन किया कि भाई ये जो कार्य होता है ये इस प्राण से माना ये जो कार्य हो रहा है ये इस प्राण पे हो रहा है क्योंकि शरीर में तो बहुत विविध क्रियाएं हो रही है बाहर भी और अंदर तो खैर हो ही रही है अब हृदय धड़क रहा है उसको प्राण जो मुख्य प्राण है प्राणवायु उसके माध्यम से माना जाता है रक्त तो जो पूरे शरीर में फैल रहा है हृदय भी फेंक रहा है और जो रक्तवाहिया है वो भी तो संकुचित प्रसारित होती हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है उनकी अपनी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी होती है वो भी रक्त को आगे बढ़ाने में सहायता करती है और जो जिसको हम खराब रक्त बोलते हैं यानी शिराओं में जो रक्त होता है ऑक्सीजन की कमी वाला जो नीचे से ऊपर चढ़ के आता है हृदय की तरफ उसको पहुंचाने में भी तो वहां पर वाल्व वगैरह लगे रहते हैं वो सारी क्रियाएँ होती है तब वो हमारा उचित स्थल पर हृदय तक पहुंच पाता है ये जो सारी की सारी क्रियाएं अंदर हो रही है इनमें भी कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं। इसमें प्राण काम कर रहे हैं अलग ढंग से ये बाह्य कर्मेन्द्रियां नहीं है पांच कर्मेन्द्रियां तो इस तरह विविध क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं। वो सारी की सारी क्रियाएं वायु के अंतर्गत आती हैं। इनको प्राणों के अंदर पंच प्राण या दश प्राण इस रूप में इसको उन्होंने सोच के अलग अलग इनका विभाजन किया और नाम एक मोटा मोटा नाम दे करके विभाजन किया ये सारा वायु के अंतर्गत आता है और शरीर में जो वायु की विकृति मानी जाती है आयुर्वेद में उसमें इन सब क्रियाओं में से कहीं भी कुछ भी होता है वो उसको विकार माना जाता है जी, इतना तो स्पष्ट हो गया अभी समान और ज्ञान की चर्चा थोड़ी सी और हो जाए तो अच्छे से स्पष्ट हो जाए जी समान वायु जो है वो अग्नि को बढ़ाती है हमारी वो जठराग्नि के साथ में रहती है जैसे चूल्हे की अग्नि को बढ़ाने के लिए वायु अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो ठीक जलता है वायु की न्यूनता होगी तो कम जलते हैं। कुछ इसी तरह से जो हमारी जठराग्नि है यानी पाचन क्रिया अलग से कोई अग्नि नहीं जल रही है वहां पर लेकिन पचन जो हमारा हो रहा है वो आमाशे में हो रहा है ग्रहणी में हो रहा है छोटी आत में हो रहा है ये जो सारा का सारा हमारा पाचन हो रहा है अन्न का इसमें जो वायु सहायता कर रही है विविध क्रियाएं हो रही हैं, जो विभिन्न श्राव आ रहे हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं वो छोट छूटते हैं वहां पर अब ये निकलेंगे अब ये नहीं निकलेंगे ऐसा भोजन आया है तो ऐसा श्राव निकलेगा अब यदि हम घी वाली चीजें अधिक खा रहे हैं तो यहीं से मुख से ही संकेत चला जाता है मस्तिष्क को, को। कि घी वाली चीज अधिकारी है पित्त को अधिक छोड़ना है घी के पाचन के लिए उसके एसीमुलेशन के लिए उसका जो छोटे छोटे कण बनते हैं उसमें तो घी है को और तब वो पच पाता है तो यहीं से ही संवेदनाएं शुरू हो जाती है ऐसा भोजन आ रहा है आमाशय में चला गया अब आंत में आ रहा है तो अब ये श्राव होना है ये जो सारा तंत्र है तंत्रिका तंत्र का ये सूचनाएं आना जाना ये सारा वायु के तंत्रिका तंत्र से हो रहा है पाचन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो रही है ये समान वायु का कार्य है तो समान वायु में विकार आ जाएगा तो पाचन से संबंधित विकार शुरू हो जाएंगे ये भी एक तरह के से प्राण का विकार कह सकते हैं समान प्राण का विकार कह सकते हैं व्यान का व्यान जो है ये पूरे शरीर में चलने वाला वो रक्त संचार परिभ्रमण और सारी संवेदनाएं सूचनाएं जो इधर से उधर आती जाती हैं तो रक्त भी हो गया श्रेष्म जो होता है हमारा लिम्फेटिक तंत्र होता है वो भी उसमें भी जो भी कुछ आना जाना इधर उधर चलता है व्यापक रूप से पूरे शरीर में वो व्यान वायु के माध्यम से आना जाता है ऐसा कुछ इन सबको करण के रूप में दिया है ये हम उस पिछले सूत्र से भी जोड़ के देखेंगे उनतीसवे में करणत्व इंद्रियाणाम और दृष्टित्वादी आत्मा ये आत्मा के भोग के लिए उपयोग के लिए ये सारी की सारी बनी हुई इनका अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है आत्मा का हित सिद्ध हो उसके लिए ये सारी चीजें काम कर रही है बोलिए जिस समय मनुष्य सो जाता है तो होता है और मन भी और इंद्रिया भी सो जाती हैं और प्राण जागता है ऐसा उपनिषदों में आता है और जिस समय मृत्यु होती है जिसमें सूक्ष्म शरीर चला जाता है और प्राण भी जाता है इनके साथ तो वो अलग तत्व तो ना माना जाए उसको तो जो तो आत्मा के साथ प्राण जाता है आत्मा के साथ प्राण जाता है मतलब तो बस सूक्ष्म शरीर जाता है और उसमें जो कर्मेंद्रिया हैं उसी का ग्रहण किया जाएगा अलग से कुछ नहीं तो जिस समय सुप्त अवस्था में प्राण कहते जाता है बाकी सभी सो हैं वो मन यानी अंतःकरण फिर भी सूक्ष्म रूप से काम करते रहते हैं सोते समय भी विश्वास चल रहा है हृदय धड़क रहा है पचन हो रहा है बलमूत्र बन रहे ये जो क्रियाएं हो रही है ये सामान्य वृत्तियां हैं ये अंतकरण की तो मन के ही चित्त के ही जो अपरिदृष्ट धर्म है जो हमें पता नहीं लगते है सामान्यतः लेकिन वो होते रहते हैं तो सोते समय तो केवल इतना होता है कि ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से हमारा मन दूर हो जाता है यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मन क्लमान्विता विषयभ्यो विनिवर्तते तदा स्वपीति मानव आयुर्वेद का श्रोत है चरक्का कि जब इंद्रिया और ये थक जाती हैं तो मन इनसे विषयों से ये अलग हो जाता है बस इतना ही है लेकिन अंदर मन का कार्य जो है शरीर का धारण प्रेरण वो तो चलता रहता है वो नहीं रुक जाता है आप जो शब्द का प्रयोग कर रहे हो कि मन भी सो जाता है मतलब मन निष्क्रिय हो जाता है ऐसा नहीं मन के कुछ कार्य सुप्त हो जाते हैं वो नहीं हो रहे होते हैं ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों से संबंधित मोटे मोटे लेकिन सूक्ष्मता से वो कार्य चलते रहते हैं और अंदर के जो कार्य हैं धारण प्रेरण वो तो मन के फिर भी चलते रहते हैं तो वो तो अब उसमें स्वीकार किया इसलिए ये ऐसे नहीं बोले कि मन सो गया यानी तो आपका अभिप्राय मन कुछ भी नहीं कर रहा है तो फिर ये कौन कर रहा है तो हम फिर प्राण की कल्पना करते हैं कि प्राण कर रहे होंगे क्योंकि मन तो कर नहीं रहा है वस्तुत है ये मन अंतकरणों के ही सामान्य वृत्तियां हैं प्राण प्राण की रचना में आप देखेंगे सृष्टि रचना क्या जो इन्होंने पूरा प्रक्रिया बताई उनमें प्राण नाम का कोई तत्व तो उत्पन्न नहीं हुआ है ना यदि प्राण नाम का तत्व अलग से होता जैसा कि प्राय कल्पित किया जाता है तो उस गणना में भी आ जाता कि देखो इससे ये बना है इससे ये बना है तो इन पांचों प्राणों या दसों प्राणों में ऐसे कुछ भी नहीं है वहां पर हाँ वहां वायु अवश्य है तो महाभूत है या तो वायु हम स्पर्श तन मात्रा कह ले या तो वायु महाभूत कहें ये जो चीज है उसी की ये विभिन्न शक्तियां हैं और इसलिए हम सामान्यतः वायु को भी प्राण कह देते हैं वैसे अन्न को भी प्राण कह देते हैं हम जल को भी प्राण कह देते हैं और माता पिता अपने बच्चे को भी कह देते हैं कि ये मेरा प्राण है ये पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को भी कह देता है और राजनेता के प्राण जनता में या उसकी कुर्सी पे या उसके मंत्रालय पे जो भी है उसका किसी के कहीं प्राण होते हैं किसी के कहीं प्राण होते हैं रावण के प्राण कहते थे कहाँ पर है वो कहते हैं वो कोई तोता था उसके अंदर विद्यमान थे राक्षस के प्राण होते हैं ना कहते हैं बोले इस राक्षस को मार नहीं सकते क्योंकि इसके प्राण वहां तोते के अंदर है उसमें वहां है तो बोले जब तक उस तोते को नहीं मारेंगे तब तक ये नहीं होगा उसको मारते ये मर जाएगा ऐसी बच्चों को कहानियां सुनाते रहते हैं जिस समय शरीर की मृत्यु होती है कहते हैं कि धनंजय वायु या में निकलता है और पांच को भी आपने जैसे कहा कि ये प्रांत प्राणी ही हैं, तो वायु के साथ जोड़ा गया देखिये वायु से ही मुख्य रूप से तो इसको वायु से जोड़ेंगे अब ये उसकी सूक्ष्मता से वायु के तो बहुत भेद है इस सारी जो क्रियाएं हो रही है इंद्रियों को प्रेरणा हो रही है चरक में और इसमें वायु का बहुत कर्म बता रखा है बहुत विस्तार दे रखा है तो अब मृत्यु के समय जो सूक्ष्म शरीर यहाँ से उत्क्रमण करेगा आत्मा उत्क्रमण करेगी उसके साथ साथ में तो ये जो क्रिया होगी इसको जो तो सहायता करेगा उसको एक अलग नाम दे दिया उस सहायता में कि भाई यहाँ कौन यहां से लेके जाता है अलग अलग प्राणों के नाम दे दिए जाए वो एक तरह की शक्ति है वो एक सामर्थ्य है लेकिन है इन्हीं इंद्रियों की ही सामर्थ्य अलग से कोई इंद्रिय नहीं है ये प्राण नाम की इन्हीं की शक्ति सामर्थ्य को हम प्राण नाम से कहते हैं इन्हीं के अलग अलग क्रियाओं को प्राण नाम से कहते हैं ईश्वर को प्राण स्वरूप कहा जाए या प्राणों प्राणों का प्राण कह लो प्राण स्वरूप कह लो सब घटेगा उसमें और ईश्वर को भी कई जगह प्राण शब्द ईश्वर के लिए ही आता है वहां हमारे प्रसंग से पता लगता है ये प्राण का मतलब यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर वायु वाला प्राण तो हम ले ही नहीं सकते घटेगा ही नहीं वहां पर वहाँ जो लक्षण होते हैं तात्पर्य जो निकाला जाता है वाक्य का कि यहाँ आसपास में कौन से चिन्ह दिए गए हैं कल जो मैं मीमांसा की बात बोल रहा था श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उसमें लिंग यानी लक्षण वहाँ कौन से लक्षण दिखाई दे रहे उस उनसे पहचान हो जाएगी कि ये होगा अब राम शब्द बोलेंगे तो कौन से राम का ग्रहण करेंगे राम शब्द ऐतिहासिक राम तो कई हो चुके हैं ना एक लक्ष्मण के भाई राम हैं एक परशुराम हैं और एक बलराम हैं तीन राम होते हैं ना लेकिन प्रसंग अगर आएगा कृष्ण के साथ में आएगा तो राम शब्द का मतलब बलराम ही लेंगे और वो नरसंहार और वो जो सारी बातें आएगी तो हम परशुराम ही लेंगे उसका तो। और सीता के साथ वर्णन आएगा लक्ष्मण के साथ आएगा तो हम दशरथ पुत्र राम को लेंगे कैसे निर्णय किया हमने कि आसपास में जो चिन्ह लक्षण दिखाई दिए हमें पहले से पता है कि ये इससे संबंधित है ये इससे संबंधित है उसके आधार पे हम निर्णय करते हैं ये हम जैसे सामान्य भाषा में करते हैं ऐसे शास्त्रों में भी प्राण के बारे में करना आवश्यक है नहीं तो प्राण के बारे में उलझन बनी ही रहेगी वहाँ ये कहा वहां ये कहा इस समझ में ही नहीं आ रहा है प्राण ये अध्यात्म क्षेत्र में प्राण एक बहुत उलझा हुआ विषय है कहीं कुछ कहीं कुछ शास्त्रों को देखेंगे तो बड़ा विचित्र लगेगा हाँ जो शास्त्रों को नहीं देखते हैं किन्हीं से भी सीखा है सुना है उन्होंने जो बता दिया वो मान लिया उन्होंने एक निश्चित अर्थ बता दिया उसको तो कोई भ्रांति नहीं होगी वो तो एक ही अर्थ देखेगा पर जब वो किसी दूसरे को सुनेगा तो देखेगा ये प्राण शब्द का प्रयोग ये तो कुछ और ही अर्थ में कर रहे नहीं तो प्राण कुछ और मानते हैं वो प्राण को कुछ और मानते हैं तो ऐसे बताने वालों में भी दृष्टिभेद हो जाएगा सुनने वाला भ्रांति में, में जाएगा और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भी भ्रांतियां हो जाएंगी इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम इस बात को समझ लें कि प्राण शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में शास्त्रों में किया गया है हम ये समझ लेते हैं कि ये शब्द प्रयोग किया है तो सब जगह एक ही अर्थ में किया गया होगा ये समझ के जब हम चलेंगे तो कभी भ्रांतियां निमटने वाली है प्राण के बारे में तो आस के लक्षणों को देख करके कहते हैं कि यहाँ प्राण शब्द का आत्मा के लिए प्रयोग है या परमात्मा के लिए है या वायु के लिए है या इसके लिए है ऐसे ऐसे हमें निर्धारण करना चाहिए ये इसका उपाय है कुछ कर्मेन्द्रियों तो के ही व्यापार हैं। ये जो कर्णवृत्ति शब्द प्रयोग किया है ना ये कर्मेन्द्रियों के ही व्यापार है कर्मेंद्रियों ना कहकर के आप कहो इंद्रियों के व्यापार है अंतःकरण के व्यापार है ऐसा कह लीजिए मन के व्यापार है ये ज्ञानेन्द्रियों में नहीं आएंगे ज्ञानेंद्रियों में नहीं आएंगे ये आएंगे तो कर्मेंद्रियों में ही क्योंकि प्राणों से विभिन्न व्यापार होते हैं प्राणों से कुछ जाना जाता हो ऐसा आपको वर्ण नहीं मिलेगा कहीं भी हाँ इंद्रियों के लिए भी प्रयोग होता है तो कर्मेंद्रिय या कहीं ज्ञानेन्द्रिय के लिए भी हो रहा वो बहुत कहीं कहीं मिलेगा अधिकतर प्राण का जब भी वर्णन आएगा कोई कहेगा भाई इस प्राण से ये हो रहा है इस प्राण से ये क्रिया हो रही है इस प्राण से ये क्रिया हो रही है प्राण का संबंध क्रिया कर्म के साथ में आपको मिलेगा इसलिए इसको कर्मेंद्रियों के वर्ग में ही रखेंगे कर्मेंद्रियों के या तो अंतःकरण के भी के मन के भी क्योंकि मन तो दो उभय इंद्रिय है वह कर्मेंद्रिय भी है ज्ञानिय भी है तो मन का जो क्रियात्मक व्यापार है उससे जोड़ करके प्राणों को हमें देखना चाहिए और वो ने बेने क्रियाएं हमारी होती हैं जो आंख से भी मल निकलता है कान से मल निकलता है इसमें भी तो कुछ प्रयत्न होता है ना वहां पर नाक से निकलता है इन सब का जो ये भार श्राव हो रहा है पसीने निकल पसीना निकलता है हमारे त्वचा से श्वेत नलिकाओं से ये जो ये भी तो क्रियाएं हैं मलों के निष्कासन की ये सारा वायु के माध्यम से होता है और इसी में वायु के अलग अलग भेदों में इनको वर्णित किया गया है अभी केवल सामान्य रूप से इतना ही समझिए कि इंद्रियों की ये सामान्य करण वृत्तियां हैं ये सामान्य कौन प्राण नाम से जिनको कहा जाता है ये इंद्रियों के ही सामान्य व्यापार है करणों के ही सामान्य व्यापार है व्यापार रूप में है और जो कि पांच वायु के नाम से कहे जाते हैं प्राण उदान व्यान समान अपान और पांच उप प्राण भी लेना चाहें ले लेते हैं यहाँ पर पांच प्राण के रूप में ही मुख्य रूप से कथन किया गया ठीक है कुछ अभी प्रश्न किया जा रहा था कि धनंजय नामक प्राण जो है वो सबसे अंत में शरीर से बाहर निकलता है इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे अनुभूत प्रत्यक्ष जो उदाहरण हैं। उन्हें देखते हुए और जो शास्त्र चलता है उसे सुनते हुए पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जब शरीर आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ता है तो एक साथ छोड़ता है या उसमें कुछ क्रम है एक साथ छोड़ता है शरीर को एक साथ छोड़ देगा सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा एक साथ निकल जाएगा वो निकलने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं और बहुत सारी बातें हैं कई मूर्धा से निकल रहा है अन्य स्थानों से निकल रहा है कहां से निकल रहा है उस विषय में बहुत सारी बातें हैं उपनिषदों में भी आती हैं तो उस सब को विस्तार में हम यहां पर नहीं जाते अभी केवल इतना समझ लीजिए कि सांख्यकार ये कह रहे हैं कि ये जो प्राण है ये क्रियाओं से जुड़े हुए हैं ये वृत्तियां हैं।, हैं और ये करणों की ही सामान्य वृत्तियां हैं करणों के ही सामान्य व्यापार है छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत सारे व्यापारे हैं ये क्रियाओं से जुड़े हुए अभी केवल इतना ही समझ लीजिए इसको प्राण के ऊपर फिर अलग से विशेष चर्चा वो तो अलग विस्तार है उसका बस अंतिम प्रश्न करेंगे आचार्य ये जो प्राण है आदि में स्वतंत्र ऐसा है तो ये हमारे शरीर में किस जगह है तो आपने जो एक बात कही कि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है तो वहां तो पांच कर्मेंद्रियों को ही लेना होगा और कुछ नहीं क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अठारह तत्व हैं अब उसमें से किसको आप प्राण कहेंगे किसको प्राण कहेंगे अगर इन अट्ठारह के अतिरिक्त प्राण मानेंगे तो वो संख्या अट्ठारह नहीं होगी गिना रखिए आगे सुतराने वाला है ये प्रसंग आएगा आगे सप्तशकम लिंगम या तो सत्रह मानते हैं या अठारह मानते हैं सत्रह और एक ये भी मानते हैं अठारह अंतकरण को तीन या दो मान करके वहां संख्या का भेद है सत्रह या अठारह बाकी प्राण का अलग से कोई गणना नहीं है वहां पर प्राण की अलग से गणना नहीं है ये इंद्रियों के व्यापार है और व्यापार मतलब ये कर्म इंद्रियों से जुड़े हुए हैं तो आप कर्म इंद्रियों के रूप में प्राणों को मान करके कहें कि सूक्ष्म शरीर में जब हमें मिलता है ये और सृष्टि के प्रारंभ में तब प्राण भी साथ में होता है तो वहां मतलब जाएगा की कर्मेन्द्रिया साथ में होती है बस सूक्ष्म कर्मेन्द्रिया वो साथ में होती है इतना ही अर्थ लेना चाहिए इसका तो अभी पाठ को इतना ही रखते हैं प्रणव Oh कुछ साधारणिवादन हो